श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग आधिकारिक पुरुषों का शरीर मन साधारण मानवों की अपेक्षा पृथक उपादान से गठित है इसलिए उनके संकल्प या कार्य अन्य लोगों से भिन्न तथा असाधारण होते हैं अतः यह प्रतीत होता है कि आधिकारिक पुरुषों के शरीर मन से ऐसे उपादान से गठित हैं कि उनमें ईश्वरीय भाव प्रेम एवं उन्नत स्तर की शक्तियों के धारण तथा उन्हें पचा जाने की सामर्थ्य विद्यमान है जीव को नाम मात्र आध्यात्मिक शक्ति एवं सम्मान प्राप्त होते ही वह अहंकार तथा आनंद से फूला नहीं समाता किंतु आधिकारिक पुरुषों को उससे सस्त्रगुणी अधिक शक्ति प्राप्त होने पर भी वे किंचन मात्र भी विचलित बुद्धिभ्रष्ट या अहंकृत नहीं होते समस्त बंधनों से विमुक्त हो समाधि में आत्मानुभव कर परम आनंद एक बार किसी प्रकार प्राप्त होने पर जीव फिर किसी भी कारण से संसार में लौटना नहीं चाहता किंतु आधिकारिक पुरुषों को अपने जीवन में उस आनंद का ज्यों ही अनुभव होने लगता है तत्काल ही उनके हृदय में अभिलाषा जागृत हो उठती है कि कैसे दूसरों को उस आनंद का साझेदार बनाया जाए ईश्वर दर्शन के पश्चात जीव के लिए और कोई कार्य और शिष्ट नहीं रह जाता किंतु आधिकारिक पुरुष इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने के बाद ही जिस विशेष कार्य के लिए उनका आगमन हुआ है उसे हृदयंगम करते हैं तथा उसे करना प्रारंभ कर देते हैं अतः आधिकारिक पुरुषों के संबंध में यही नियम है कि जिस कार्य विशेष को करने के निमित्त उनका आगमन हुआ है जब तक उसे वे समाप्त नहीं कर लेते तब तक उनके मन में साधारण मुक्त पुरुषों की तरह भले ही इसी समय यह शरीर चला जाए उससे कोई हानि नहीं इस प्रकार की भावना का कभी उदय नहीं होता बल्कि मनुष्यलोक में जीवित रहने का आग्रह ही उनमें दृष्टिगोचर होता है किंतु यह देखा जाता है कि उनके इस प्रकार आग्रह तथा मानवों के जीवित रहने के आग्रह में आकाश पाताल का अंतर विद्यमान है साथ ही उस कार्य विशेष के समाप्त होते ही आधिकारिक पुरुषों को तत्काल उसका पता चल जाता है तथा इसके उपरांत वे क्षण भर भी संसार में न रहकर परम आनंदित हो समाधि में अपने शरीर को त्याग देते हैं इसके विपरीत साधारण जीव के लिए इच्छा मात्र से ही समाधि में शरीर छोड़ने की तो क्या उनके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका है यह उपलब्धि तक उन्हें नहीं होती अपितु तो उनके जीवन की बहुत सी वासनाएँ पूर्ण नहीं हो सकी यही उनको अनुभव होता रहता है अनान्य विषयों में भी इसी प्रकार के भेद हैं इसलिए अपने मापदंड से जब हम अवतार या आधिकारिक पुरुषों के जीवन तथा कार्यों के ध्येय को नापने में प्रवृत्त होते हैं तब हमें घोर भ्रम होने लगता है गया में जाने से शरीर नहीं रहेगा जगन्नाथपुरी जाने से सदा के लिए समाधिस्थ होना पड़ेगा श्री रामकृष्ण देव के इन वाक्यों के भाव को यदि किंचित मात्र भी हृदयंगम करना है तो पाठकों को शास्त्र के उपरोक्त वचनों का कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है इसीलिए यहाँ पर यथासंभव सहज रूप से संक्षेप में हमने उसकी विवेचना की है श्री रामकृष्ण देव का कोई भी भाव शास्त्र विरुद्ध नहीं है इस बात को भी पाठक इस विवेचना द्वारा भली भांति अनुभव कर सकेंगे हम पहले कह चुके हैं कि श्री राम देव मथुर बाबू के साथ गया धाम जाने को सहमत नहीं हुए थे अतः उस बार किसी के लिए गया दर्शन संभव नहीं हुआ बैद्यनाथ धाम होकर सब लोग कलकत्ता वापस चले आए बैद्यनाथ धाम के समीपवर्ती किसी गांव के निवासियों की गरीबी को देखते ही श्री कृष्ण देव का हृदय करुणार्ध हो उठा एवं मथुर बाबू से कहकर उन्होंने एक दिन पूर्ण संतोष के साथ उनको भोजन कराया तथा प्रत्येक को एक एक वस्त्र प्रदान किया लीला प्रसंग में एक जगह हमने इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है श्री रामकृष्ण देव का नवद्वीप दर्शन वाराणसी वृंदावन आदि तीर्थों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव एक बार श्री चैतन्य देव के जन्म स्थान नवद्वीप का दर्शन करने भी गए थे उस समय भी मथुर बाबू उन्हें अपने साथ ले गए थे श्री गौरांगदेव के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार हमसे जो कुछ कहा था उसी से यह स्पष्ट विदित होता है कि अवतार पुरुषों के हृदय के समक्ष भी सर्वदा समस्त सत्य अभिव्यक्त नहीं रहते किंतु आध्यात्मिक जगत के जिस विषय के तत्व को जानने तथा समझने की जब उन्हें इच्छा होती है तब अत्यंत सहज ही में वे उसे हृदयंगम कर लेते हैं श्री गौरांगदेव के अवतारत्व के संबंध में उस समय हम में से अधिकांश के हृदय में संदेह विद्यमान था यहाँ तक कि हम में से कई लोग ऐसा समझते थे कि निम्न श्रेणी के लोगों को ही वैष्णव कहा जाता है और इस संदेह को दूर करने के लिए बहुधा श्री राम कृष्णदेव से इस विषय में पूछा भी करते थे इसके उत्तर में श्री राम कृष्णदेव ने एक दिन हमसे कहा था मुझे भी उस समय ऐसा संशय होता था मैं भी यह सोचता था कि पुराण भागवत आदि में कहीं उनका कोई उल्लेख तक नहीं है फिर भी चैतन्य देव को अवतार कहा जाता है उनके अनुयायियों ने खीस तान कर उन्हें अवतार बना डाला है किसी भी तरह यह विश्वास नहीं होता था कि वे अवतार हैं मथुर के साथ मैं नवद्वीप पहुंचा। मैंने सोचा कि यदि वे अवतार ही हों तो वहाँ पर कुछ न कुछ प्रकाश अवश्य रहेगा देखने से ही पता चल जाएगा देवभोग के कुछ प्रकाश को देखने के निमित्त बड़े गुसाई छोटे गुसाई के घर में ढूंढ ढूंढ कर मैं देव मूर्तियों का दर्शन करता रहा कहीं भी मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सर्वत्र ही मैंने एक एक काठ के पुरुष को हाथ उठाकर खड़े रहते देखा देखकर मेरा मन उदास हो गया सोचने लगा व्यर्थ में ही मैं यहाँ आया तदनंतर लौटने के लिए जब मैं नाव पर सवार हुआ उसी समय मुझे एक अद्भुत दर्शन प्राप्त हुआ दो सुंदर बालक ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा था तप्त कांचन जैसा वर्ण किशोरावस्था मस्तक के चारों ओर एक ज्योतिर्मंडल अपने हाथों को उठाकर मेरी ओर देख हंसते हुए आकाश मार्ग से दौड़ चले आ रहे हैं तत्काल ही वह देखो आ रहे हैं आ रहे हैं कहकर मैं चिल्ला उठा मेरी यह कहते ही मे दोनों मेरे समीप आकर अपने शरीर को दिखाते हुए इसके अंदर प्रविष्ट हो गए और मैं बाह्य चेतना रहित हो गिर पड़ा जल में ही मैं गिर जाता हृदय मेरे निकट था उसने मुझे पकड़ लिया इसी तरह बहुत कुछ दिखाकर उन्होंने मुझे समझा दिया कि वास्तव में ही वे अवतार हैं उनके भीतर ईश्वरीय शक्ति का विकास है इस प्रसंग में श्री राम कृष्ण देव ने बहुत कुछ दिखाकर वाक्य का प्रयोग किया है क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने एक दिन हमसे श्री गौरांगदेव के नगर संकीर्तन के दर्शन करने की चर्चा की थी लीला प्रसंग में अन्यत्र हमने इसका वर्णन किया है अतः यहाँ पर उसकी पुनरावृत्ति अनावश्यक है